आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी मुस्कुराते हैं रेडियो मधुबन 90.4 सुनते रहिए रहिए मुस्कुराते नमस्कार आप सुन नाइन्टी रेडियो मधुबन 90.4 एम तरंग इस कार्यक्रम में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और आज हम लोग सेकेंड राउंड में हैं सेंट थॉमस स्कूल के विशेष बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो सिंगिंग कॉम्पिटिशन में अपना टैलेंट अपना हुनर दिखाना चाहते हैं आइए सेकेंड राउंड के हम शुरुआत में मैं कहूंगा कि जो हमारे प्रिंसिपल है कृष्णा शर्मा जी जो बहुत ही अच्छी तरह से बच्चों की जो सोशल एक्टिविटीज़ हैं अलग अलग जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं उसमें वो खुद भी हिस्सा लेते हैं बच्चों को मोटिवेट करते रहते हैं तो उनकी विचारधारा क्या है सिंगिंग कॉम्पिटिशन बच्चों के अंदर क्या लेके आ सकता है बच्चे क्या फील करेंगे वो उन्हीं से सुनते हैं जहाँ तक कॉम्पिटिशन की बात है हर एक कॉम्पिटिशन अपने आप में महत्व तो रखता है चाहे वो सिंगिंग हो डांसिंग हो या कोई और भी कॉम्पिटिशन हो और सिंगिंग कंपटीशन की जो बात है बच्चे इससे पब्लिक को फ़ेस करना सीखते हैं उनकी आवाज़ को पब्लिक तक पहुंचाते हैं वो इस कंपटीशन से अगर वो आगे निकलते हैं अच्छी आवाज़ में तो वो इसको प्रोफेशन भी बना सकते हैं आज की तारीख में हमारे कई ऐसे सिंगर्स हैं जो एब्रोड हिंदुस्तान से बाहर अपना देश का नाम रोशन कर रहे हैं सिंगिंग कॉम्पिटिशन से एक वो पब्लिक को फ़ेस करना जानते हैं स्टेज परफॉर्मेंस दे सकते हैं उनके अंदर जो एक कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो इंक्रीज होता है और सिंगिंग कंपटीशन जैसे सभी स्कूल स्कूल्स में होता है सिंगिंग कंपटीशन तो कई बार बच्चे अपने अंदर की काबिलियत को नहीं जान पाते लेकिन ये एक प्लेटफॉर्म है जो आपके द्वारा दिया गया है इस स्कूल में और मैं इसके लिए आपको धन्यवाद भी देना चाहूँगा कि ये जो प्लेटफॉर्म आपने दिया है बच्चे अपने बारे में कई बार जानकारी नहीं रख पाते कि वो कितना अच्छा गाते हैं कितना नहीं गाते हैं लेकिन आपने उसकी कई बच्चों की वॉइस को समझा है उनको आगे एक चांस दिया है उनको एक प्लेटफॉर्म दिया तो मैं समझता हूं कि वो अपनी इस काबिलियत को पहचान कर और आगे तक जाएंगे और स्कूल और देश का नाम रोशन करेंगे धन्यवाद चलिए बहुत ही अच्छा लग रहा है जैसे कि कृष्णा शर्मा जी ने अपनी विचारधारा हम सब तक पहुंचाई है और बच्चों के अंदर जिस तरह की जो जो बातें होती है सिंगिंग कॉम्पिटिशन के माध्यम से डांसिंग कॉम्पिटिशन के माध्यम से आजकल जो करंट सिनारो है जहाँ पर हम लोग टीवी में इंडियन आइडल या फिर डांस इंडिया डांस ये सारी चीजें देखते हैं तो यहाँ ऐसे ही बच्चे निकल के आते हैं धीरे धीरे जब उनको पता चल जाता है कि इसमें भी अपना करियर बन सकता है तो बच्चे अपने उनर को डेवलप करते हैं अपने टैलेंट को अच्छी तरह से डेवलप करके आगे बढ़ते बढ़ते जो है एक अच्छी जगह पे पहुँच जाते हैं जहाँ पर माँ बाप को भी गर्व होता है और टीचर्स को भी अच्छा फील होता है तो चलिए इसी सिलसिले को जारी रखते हैं आगे बढ़ते हैं और सेकेंड राउंड में हम आगे बढ़ेंगे आप सुन रहे हैं रेडियो नाइनटी पॉइंट फोर उन बच्चों में से सेकेंड राउंड में कुछ बच्चे आए हैं तो सबसे पहले डॉली शर्मा हमारे बीच आएंगे कक्षा की विद्यार्थी हैं तो उनसे हम सुनेंगे सेकेंड राउंड तरंग कार्यक्रम का तो आइए आप सभी की तरफ से इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है और सबसे पहले डॉली को हम सुनेंगे हेलो माई नेम इस शर्मा एडिट इन क्लास एट इन थॉमस स्कूल वतन के लोगो जरा आँख में भर लो पानी जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी जब घास थी सांस लड़े वो जब तक थी सांस लड़े वो फिर अपनी लाश बिछा दी संगीन पे धर कर म था सो गई वो अमर बलिदानी जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ये बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही अच्छा गीत देशभक्ति का आपने सुनाया है एक और गीत मैं चाहूँगा कि जो मोटिवेशनल या फिर भक्ति गीत आपको आता हो तो जरूर एक मुखड़ा एक अंतरा गुनगुनाइए ये तो सच है कि भगवान है है मगर फिर भी अनजान है ये तो सच है कि भगवान है है मगर फिर भी अनजान है धरती पे रूप माँ बाप का उस वे की पहचान है तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है जन्मदाता है जो राम जिनसे मिला थाम कर उनकी उंगली है बचपन चला कंधे पर बैठ के जिनके देखा जहाँ प्यार जिनसे मिला क्या बुरा क्या भला कितने उपकार है क्या कहें ये बताना आसान है धरती पे रूप माँ बाप का उस की पहचान है बहुत बहुत धन्यवाद डॉली शर्मा हमारे बीच में आई और उन्होंने दो गीत हमको सुनाया सेकंड राउंड की ये विद्यार्थी हैं और आपको डॉली शर्मा का आवाज अच्छा लगा हो तो जरूर मैसेज कर सकते हैं चौरानवे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर आप सुन रहे हैं तरंग का सेकेंड राउंड बच्चों का जो सेंट थॉमस स्कूल में पढ़ रहे हैं तो आइए अब दूसरे विद्यार्थी हमारे बीच में है आपका नाम गुड मॉर्निंग एवरी आई रीड इन एट क्लास इन सेंट थी आप क्या बनना चाहते हैं मैं बड़े बनना बनना। चाहती कौन सा टीचर बनेंगे टीचर साइंस टीचर बनेंगे अच्छा लगता है आपको अच्छा साइंस में क्या अच्छा लगता है साइंस में हमको जो बॉडी पार्ट्स वाला लेसन होता है वो बहुत अच्छा लगता है अच्छा। <laughs> तो चलिए बहुत ही अच्छी बात है कि आप आगे चलकर साइंस का टीचर बनना चाहते हैं और आइए अलीशा को अभी हम सुनेंगे कौन सा गीत आप सुनाना चाहेंगे यशोमति मैया यशोमती मैया से बोले नंदलाला राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला बोली मुस्काती मैया सुन मेरे प्यारे बोली मुस्काती मैया सुन मेरे प्यारे गोरी गोरी राधिका के नैने कजरारी का काले नैनो वाली ने हो काले नैनो वाली ने ऐसा जादू डाला इसलिए काला यशोमती मैया से बोले नंदलाला राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला अली शाह बहुत ही प्यारा सा भक्ति गीत आपने सुनाया है और एक देशभक्ति गीत अगर आपको मैं कहूँ सुनाओ तो कौन सा गीत आप सुनाना चाहेंगे देशभक्ति का मेरा करमा तू मेरा धर्मा तू ये गीत क्यों अच्छा लगता है आपको ये गीत बहुत ही अच्छा है इसके जो लिरिक्स हैं वो बहुत अच्छे हैं इस जो हमारे जवान हैं देश के वो हमारे हम उनने हमारे देश की रक्षा बहुत अच्छे से करी मेरा कर मा तू मेरा धर मा तो मैं तेरा सब कुछ मैं तेरा सब कुछ तू ना। तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए दिल दिया है जहाँ भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए हर कर्म अपना अपना करेंगे ए वतन तेरे लिए दिल दिया है जहां भी देंगे ऐ वतन तेरे पे दिल कुर्बान है ऐतन महबूब मेरे तुझ पे दिल कुर्बान है हम वतन तेरे लिए। बहुत बहुत धन्यवाद अलीशा को आप अभी सुन रहे थे राउंड में अगर अलीशा की आवाज आपको पसंद है तो जरूर मैसेज चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर तरंग इस कार्यक्रम का हम लोग सेकेंड राउंड सुन रहे हैं सेंट थॉमस स्कूल के सभी विद्यार्थी आठवीं कक्षा के विद्यार्थी हमारे बीच में आ रहे हैं तीसरे विद्यार्थी से हम मिल रहे हैं आपका नाम यशवंत क्या करते हैं आप अभी तो स्टडी कर रहे हैं इन एट्थ क्लास क्लास में आप पढ़ रहे हैं आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? जानने को मिलता है माय फेवरेट साइंस पढ़ने में अच्छा लगता है साइंस <laughs> अच्छा क्या बनना चाहते हैं आगे चल के आखिर डॉक्टर कौन से डॉक्टर स्पेशलिस्ट अभी अभी अभी तो बस सोचा नहीं नहीं है अच्छा <laughs> चलिए ने नहीं तक लेकिन डॉक्टर बनना है ये उसका सपना है तो आइए सिंगिंग कंपटीशन के सेकंड राउंड में हम यशवंत को सुनेंगे कौन सा गीत आप सुनाने वाले हैं अभी है वतन। है वतन वतन है वतन हमको तेरी कसम तेरी राहों जहा तक लुटा जाएंगे फूल क्या चीज है तेरे कदमों में हम बेटे अपने सरों की चढ़ा जाएंगे है वतन है वतन हमको तेरी कसम तेरी राहों में जहा तक लुटा जाएंगे कोई पंजाब से कोई महाराष्ट्र से कोई यूपी है तो कोई बंगाल से कोई पंजाब से कोई महाराष्ट्र से कोई यूपी से है तो कोई बंगाल से तेरी पूजा की थाली में लाए हम फूल हर रंग के आज हर डाल से फूल हर रंग के आज हर डाल से नाम कुछ भी सही पर लगन एक है, जोत ज, जोत से जोत दिल की जला जाएंगे जाएंगे जाएंगे है है वतन है वतन हमको तेरी कसम, तेरी में तक लुटा जाएंगे, तेरी कसम तक तक थैंक यू बहुत ही अच्छा गीत आपने सुनाया देशभक्ति का चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं चाहूंगा कि कोई मोटिवेशनल सॉन्ग अगर आपको आता हो मोटिवेशनल प्रेरणादायी गीत जिसको कहेंगे ये तो सच है की भगवान है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 नाम जिनसे मिला थाम कर जिनकी उंगली को बचपन चला कांधे पर बैठ के जिनके देखा जहाँ ज्ञान जिनसे मिला क्या भला क्या बुरा क्या बोला क्या बुरा इतने उपकार हैं क्या कहें बताना ना ए आसान है धरती पे रूप माँ बाप का कुछ विधाता पहचान है थैंक यू चलिए बहुत ही प्यारा संगीत आपने सुनाया है माता पिता की सेवा अर्थ आइए आगे बढ़ते हैं दूसरे राउंड में हम लोग चौथे नंबर के विद्यार्थी को सुनेंगे अभी आप सुने हैं रेडियो 90.4 एफएम पर तरंग इस कार्यक्रम का सिंगिंग कंपटीशन जो खास सेंट थॉमस स्कूल के इंटर स्कूल के बच्चों का हो रहा है आठवीं नौवीं और दसवीं कक्षा के बच्चे हमारे बीच में आ रहे हैं क्या नाम है हितेश। हितेश। कौन से क्लास में पढ़ रहे हैं आप एथ स्टैंडर्ड अच्छा हितेश आप, आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है Hindi. Hindi अच्छा, अच्छा हिंदी क्यूँ अच्छा लगता है तो आपके घर में कौन कौन है मैं दादा दादी पापा मम्मी ब्रदर सिस्टर टोटल अरे, है, अच्छा चलिए में आप गाने आए तो आपको क्या लगता है आप नंबर आगे लेंगे शायद नहीं बोल रहा है अगर मेरा गाना किसी को पसंद आया और वोट दिए तो आगे जा सकते <laughs> चलिए हितेश मैं अभी आप गाना सुनाइए सब लोग ध्यान से सुन रहे हैं आपको ठीक है? एवरीबॉडी आई विल सिंग माय सॉन्ग सॉन्ग सारे, अच्छा। सारे जहा से अच्छा हिंदू सीता हमारा सारे जहां अच्छा हम बुलबुलें उसके ओ गुलशिता हमारा मारा सारे जहाँ से अच्छा हिंदू सीता हमारा मारा सारे जहाँ से अच्छा पर्वत वो सब से ऊंचा हम साया आसमां का वो संतरी हमारा वो पसबा हमारा हमारा सारे जहाँ से अच्छा इन्दू हमारा हमारा सारे जहाँ से अच्छा गोदी में खेलती है तजसी के हजारों नदियाँ गुलशन है जिसके दम से रुस के जीना हमारा मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना हिंदी है वतन है हिंदू दोस्त तो हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदू सीता हमारा हमारा सारे जहां अच्छा जैन चलिए ये बहुत ही अच्छा गीत सारे जहाँ से अच्छा आपने सुनाया है और एक भक्ति गीत कोई आता हो तो बताइए मैया, मैया मैया ओ गंगा मैया गंगा मैया मैं जब तक ये पानी रहे मेरे रा binde gane rahe maiya o ganga maiya thank you चलिए तेज बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आप सुन रहे हैं रेडियो 90.4 एम पर सिंगिंग कंपटीशन। आप सुन रहे हैं तरंग का सेकंड राउंड बच्चे हमारे साथ हैं सेकंड राउंड के बच्चे और हर एक बच्चा जो है अपने दिल से गा रहे हैं दो दो गीत वो सुना रहे हैं बहुत ही अच्छा लग रहा है तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हुए छोटा सा ब्रेक लेते हैं उसके बाद फिर से इस कार्यक्रम में वापस मिलते हैं आप सुन रहे हैं रेडियो माधुबन नाइन्टी पॉइंट सुनते रहो मुस्कर रहो है हर रोज शाम को घर में दिया जलने के वक्त हम गाते हैं माए तो बचपन से गाती आ रही है सुन रहे हैं ब्रह्म का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन रेडियो मधुबन पॉइंट सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है तरंग इस कार्यक्रम में दूसरे राउंड में हमारे साथ सेंट थॉमस के बच्चे आ रहे हैं तो आइए एक और कैंडिडेट हमारे बीच में है सेकेंड राउंड के लिए आपका नाम गजाला गजाला आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है मैथोमेटिक अच्छा मैथमेटिक्स अच्छा लगता है मुझे तो बहुत बोर लगता है टेंशन हो जाता है मैथमेटिक्स सुन के और आप क्या बनना चाहते हैं लॉयर लॉयर बनना चाहते हैं और लॉयर बनने के लिए क्या क्या करना पड़ता है एलएलबी करना पड़ता है और... चलिए इतना तो पता है कि आपको लॉयर बनना है तो एलएलबी एल करना पड़ेगा उसके बाद ही आप लॉयर बन सकते हैं चलिए अच्छी बात है आप लॉयर बने और देश की सेवा करें और खुद की सेवा भी करे साथ में है ना <laughs> चलिए गजाला हम लोग अभी सिंगिंग कंपटीशन में आपको सुनने जा रहे हैं बहुत सारे लोग कौन सा गीत आप सुनाएंगे मोटिवेटिव सॉन्ग कौन सा गीत चुनरिया सुनते हैं। जीना जीना जी उड़ा गुलाल उड़ा गुलाल मैं तेरी चून लहराई रंग तेरी रीत का रंग तेरी प्रीत का रंग तेरी चीत का ही लाई लाई लाई रंग तेरी रीत का रंग तेरी जीत का लाई जब जब मुझ पे उठा सवा माई तेरी चोन लहराई जीना जीना जीना जी उड़ा गुला माई तेरी चून लहराई खुद से चमकूंगी लेकिन तेरा सितारा हुआ मायरे मायरे मुझसे ही रूठी मेरी परछाई मेरी परछाई तेरा खया माई तेरे चून लहराई जीना जीना जी उड़ा मैं तेरी लहराई। अगर बहुत ही प्यारा सा गीत आपने मोटिवेशनल सुनाया हमें और चलिए एक और देशभक्ति पैट्रोटिक सॉन्ग कोई आपको अच्छा लगता हो तो थोड़ा सा वो भी गुनगुना दी। यहाँ हर कदम कदम पे धरती बदले रंग यहाँ की बोली में रंगोली साथ रंग यहाँ हर कदम कदम पे धरती बदले रंग यहाँ की बोली में रंगोली साथ रंग उठानी पगड़ी पहने मौसम है नीली चादर चादरताने अंबर है नदी सुनहरे अरा है रे सजीला देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला देश दे रंगीला देश मेरा रंगीला सिंदूरी लालो लो सूरज जो करे ठठोली ठोली शर्मिले खे तो को ढक दे चुनर पीली पीली रंग पंगट में रंग हम चम चमकीला देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला थैंक यू गजाला बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आप सुन रहे हैं रेडियो माधवन 90.4 एफएम पर सेकेंड राउंड तरंग का तो सेंट थॉमस स्कूल के सभी बच्चे जो हैं बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं और आपको बहुत ही अच्छा फील आप कर रहे होंगे जिस तरह से बच्चे अपनी परफॉर्मेंस कर रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि आप जरूर मैसेज करें चौरानबे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर आप सुन रहे हैं रेडियो माधवन नाइन्टी पॉइंट सुनते रहो मुस्कराते रहो नमस्कार आप सुंदर नाइन 90.4 एम चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड राउंड के के सभी तरंग के बच्चे हमारे बीच में हैं और अभी शब्बा कुरेशी हमारे बीच में है जिनको हम सुनेंगे शब्बा कुरेशी आपका फेवरेट हॉबी क्या है सर डॉक्टर हॉबी हॉबी सर बैडमिंटन बैडमिंटन खेलना अच्छा लगता है अच्छा खेलती है रोजा यस सर अच्छा रोज खेलती है कितना तो घंटे खेलते हैं तो फिर तो आप अच्छे स्पोर्ट्समैन बन सकती हैं है ना? <laughs> चलिए आपने अपना करियर के लिए क्या सोचा है डॉक्टर डॉक्टर बनना है अच्छा। चलिए बहुत ही अच्छी बात है शबा कुरेशी का जो करियर है वो डॉक्टर बनना चाहती हैं और साथ ही साथ खेलने में भी उनका बहुत रुचि है तो आइए अभी सुनते हैं कौन सा गीत आप सुनाने वाले गुड मॉर्निंग माई नेमि शबा कुरेशी आए इन क्लास नाइन्थ गुल नेोंग ने छोड़ो कल की बात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 क्या देखे उस मंजिल को जो छोड़ चुके हैं चाँद किधर पर जा पहुंचा है आज जमाना नई जगत से हम बेनाता जुड़ चुके हैं नया खून है नई उमंग है अब है नहीं जवानी हम हिंदुस्तानी छोड़ो कल की बातें कल की बात पुरानी नए दौर में लिख हम हम हम मिलकर नहीं कहानी हम हिंदुस्तानी हम हिंदुस्तानी थैंक यू शब्बा कुरेशी बहुत ही अच्छा गीत आपने देशभक्ति का सुनाया हमें आइए आगे बढ़ते हुए मैं एक मोटिवेशनल गीत भी अगर आप सुना सकते हैं तो जरूर सुनाइए गुड मॉर्निंग माय नेम मैंने में शबा कुरेशी एमस्टर्डम क्लास अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं सर झुका सकते हैं लेकिन सर कटा सकते नहीं अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं हमने सदियों में ये नीमत पाई है सैकड़ों कुर्बानियाँ देकर कर ये दौलत पाई है सकते नहीं। Thank you. नमस्कार, आप सुंदर 90.4 पर पर तरंग एस का, जहां पर इंटर स्कूल में हो रहा है, स्कूल में आठवीं नौवीं और दसवीं कक्षा के बच्चे हमारे बीच में आ रहे हैं और वो अपनी प्रतिभा को हमारे साथ शेयर कर रहे हैं नमस्कार आप सुंदर रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट फोर एफ एम राउंड में हमारे साथ है क्या नाम है आपका शोभा हमारे बीच में है आइए शोभा शोभा आपका हॉबी क्या है हॉबी सर बनना हॉबी मैं पूछ रहा हूँ करियर थोड़ी हाँ, हाँ ड्राइंग करना ड्राइंग करना बनाती हैं अच्छा पिक्चर्स बनाती हैं आपकी पेंटिंग्स लगी यहाँ पर स्कूल में नो कैसे आपको पता चलेगा कि मुझे की ज्यादातर अच्छा, अच्छा, चित्री अच्छा। है मैम ब्लैक बोर्ड पे बनवाने ब्लैक बोर्ड पे आप ही बनाते हैं अच्छा तो चलिए ये अच्छी बात है और आप डॉक्टर बनना चाहते है ठीक है अब आपको लोग सुनना चाहते हैं कौन सा गाना आप सुनाएंगे? सुनायेंगे हमको तेरी कसम तेरी राहों में झा तक लुटा जाएंगे फूल क्या चीज है तेरे कदमों पे हम बेट अपने सरों की चढ़ा जाएंगे एवन एवतन हमको तेरी कसम तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे एवन एवन कोई पंजाब से कोई महाराष्ट्र से कोई यूपी से है कोई बंगाल से कोई यूपी से है कोई बंगाल से थाल तेरी सजा करके लाए हैं हम फूल हर रंग के आज हर डाल से नाम कुछ भी सही पर लगन एक जोत से जोत दिल की जला जाएंगे ए वतन एवन हमको तेरी कसम तेरी राहों में जा तक लुटा जाएंगे ए वतन ए वतन शुभ और कोई अच्छा गीत दूसरा भक्ति गीत तो वगैरह कुछ गाती हैं आप ओके ओके बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया नमस्कार आप सुन रहे में हमारे साथ बच्चे आ रहे हैं और अभी हमारे साथ है शबा प्रवीण तो आइए उनको सुनते हैं शबा प्रवीण आप बताइए कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है इंग्लिश अच्छा? अच्छा इंग्लिश अच्छा लगता है अच्छा। आप क्या बनना चाहते हैं मैं सिंगर बनना चाहती हूँ क्या बात है तो चलिए अभी आपको सुनेंगे तो लोग पसंद करेंगे तो फिर आप बन जाएंगी है ना तो सुना ओ न जी ना जी उड़ा गुलाल मैं तेरी चून रिया जी न जी ना जी उड़ा गुलाल चून लहराए रंग, रंग, रंग, ला, रंग तेरी रीत का रंग तेरी प्रीत का रंग तेरी जीत का है काहला रंग तेरी रीत का रंग तेरी प्रीत का रंग तेरी जीत का कहलाई लाई जब जब मुझ पे उठा सवाल माई तेरी चून रिया लहरा जब जब मुझ पे उठा सवाल माई तेरी चोन रिया लहराए माय रे मायरे मुझ सही रूठी मेरी परछाई मायरे मायर मुझ से रूठी मेरी परछाई मेरी परछाई तेरा ख्याल मैं तेरी चून लहराई ओ जीना जीना जीना जी उड़ा गुलाल मैं तेरी चून लहराई शबा प्रवीण मुझे बताइए कि और एक कोई अगर आपको बोले देशभक्ति गीत या कोई अलग गीत गाने के लिए कहे तो गाएंगे। मेरा करे माँ तू मेरा धरे मा तू मेरा सब कुछ तू तेरा सब कुछ मैं ओ दिल दिया है जा भी देंगे तेरे करेंगे एवतन तेरे लिए दिल दिया है जा भी देंगे ऐवतन तेरे लिए तू मेरा कर दिल कुर्बान है दिल दिया कुर्या भी देंगे एवन तेरे लिए हर कर्म अपना करेंगे एवन तेरे लिए अच्छा शब्द ये बताओ कि अभी जो परफॉर्म आपने किया क्या आपको लगता है कि ये ठीक है या और कुछ मेहनत आपको करना है थोड़ी मेहनत और करनी चाहिए थोड़ी मेहनत करनी है कि और ज्यादा मेहनत और ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए <laughs> तो इसके लिए कैसे आप टाइम निकालेंगे कैसे प्रैक्टिस करेंगे क्या सोचा है जबकि आपको सिंगिंग गर्ल बनना है तो टाइम तो देना पड़ेगा टाइम निकालेंगे पढ़ाई भी करेंगे और सिंगर बनने के लिए टाइम भी निकालेंगे मुझको अपनी आवाज़ भी अच्छी करनी होगी रोज रियाज करेंगे सबसे पहला होता संगीत में आगे बढ़ना है तो किसी संगीत टीचर के साथ आपको बैठना उठना पड़ेगा किसी को गुरु बनना पड़ेगा और उनके साथ मंथली या दो महीने में एक बार आपको बातचीत करनी पड़ेगी उनके साथ सीखना पड़ेगा कि इस तरह से राग क्या होता है आरो ओ आरो क्या होता है वो सारी चीज़ें लैंग्वेज उसकी समझनी पड़ेगी ना आपको तब जाके आप कर पाएंगे तो अपना रेडियो मधुबन में एवरी सैटरडे एंड सन्डे जो है शायद ग्यारह या बारह बजे एक कार्यक्रम होता है संगीत की दुनिया जिसमें यह सारी बातें सिखाई जाती है तो आधे घंटे का एपिसोड है आप रेडियो मधुबन सुनेंगे तो उसमें भी आपको काफी चीजें जो है सीखने को मिलेगा चलिए बहुत अच्छा थैंक यू सो मच आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम सुनते रहो एम सुनते रहो मस्कर रहा रहो। मरेगा भी यही जिएगा भी यही जीना यहाँ मरना यहाँ जीना यहाँ मरना यहां इस सिवा जाना कहा जी जा जब हमको आवाज़ हम को को। हम हैं वही से है जहाँ अपने यहीं दोनों जहाँ इस सिवा जाना कहा नमस्कार आप सुन रहे रेवी मधुबन नाइन्टी पॉइंट फोर एफ तरंग इस कार्यक्रम में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और सेकेंड राउंड के सभी बच्चे हमारे बीच में आ रहे हैं और सेकेंड राउंड के जो बच्चे हैं हमारे बीच में वो अपनी परफॉर्मेंस हम सभी के बीच में बहुत ही अच्छी जो बातें हैं कि बच्चे फर्स्ट राउंड में जो बच्चे गा रहे थे आज वो सेकेंड राउंड में जब गाने लगे तो उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट है और इस तरह से बच्चे जितना मेहनत करेंगे अपने वोकल पे या अपने रिदम पे और अपनी गाने को अच्छी तरह से सिलेक्ट करके उसकी अच्छा याद रखते हैं तो काफ़ी अच्छा हो सकता है बच्चों के अंदर वो टैलेंट है सिर्फ उसके लिए उनको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा यास करना पड़ेगा तो अच्छा हो सकता है तो आइए सेकेंड राउंड के हमारे आखिरी कैंडिडेट है संगीता हमारे बीच में है जिनको हमने पहला फर्स्ट राउंड में भी सुना था तो संगीता आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है Except SST, all subject is my एक्सेप्ट अच्छा चलिए आपका हॉबीज क्या है singing and dancing. संगीता आप कौन से क्लास में है yeah. टेंथ में और अभी तक आपने अपने करियर के बारे में नहीं सोचा तो क्या करेंगे आप कैसे करियर बनाएगा आप टें बाद फिर तो आपको choice ही है arts, commerce या फिर science. अगर आपके पास अभी ही choice नहीं है तो उस समय क्या करेंगे आप कन्फ्यूज हो जाएंगे फिर ग्रुप के साथ चले जाएंगे है ना पापा के साथ पापा जो बोले वो करेंगे फिर पापा बोलेंगे ऐसा करो तो वैसा करेंगे आप आपको ऐसा लगेगा आगे चल के कि भाई मुझे ये करना था मैंने उसके बारे में सोचा नहीं फिर तब क्या होगा फिर तब टू मच लेट हो जाएगा ना फिर आप चेंज नहीं कर पाएंगे ना करियर तो या तो अभी पापा से बात करो कि मुझे किस में जाना चाहिए है ना करियर के बारे में कब डिसाइड करेगी आप क्या बनना है करके तो चलिए संगीता और अभी आपको सुनना चाहते लोग सेकेंड राउंड में आप परफॉर्म कर रहे हैं तो कौन सा गीत गाएंगे कितनी अच्छी है तू तो कितनी भोली है प्यारी प्यारी है teeny बहुत ही प्यारा सा गीत आपने और मैं कि अगर कोई देशभक्ति गीत आपको गाने तो कौन सा गीत आप गाना चाहेंगे यहां हर कदम कदम पे धरती बदले रंग यहाँ की बोली चाद रोड़े अंबर है नदी ते सुनेरी हरा समंदर है ये रंगीला देश रंगीला दे रंगीला देश मेरा रंगीला देश रंगीला दे रंगीला देश मेरा रंगीला देश रंगीला दे रंगीला देश मेरा रंगीला देश रंगीला रंगीला देस मेरा रंगीला बहुत बहुत धन्यवाद संगीता बहुत ही प्यारा संगीत आपने व्यक्ति का सुनाया और मैं आशा करता हूं कि आपको कैसा लग रहा है कि आपका यह परफॉर्मेंस देख के आप कहाँ पोजीशन पाएंगे विदाउट प्रैक्टिस करें मैं चाहता हूं कि आप प्रैक्टिस भले करें अभी तो हम लोग को थोड़ा सा चांस मिल रहा है लेकिन जब भी किसी भी तरह की कॉम्पिटिशन में आप भाग लेते हैं तो यू शुड बी विद जिनियन आपको प्रैक्टिस करना ही है तो बेस्ट ऑफ लक ओके और अभी हमने सारे जो सेकेंड राउंड के सारे बच्चों को हमने अभी सुना और हम फिर तीसरे राउंड में आप सभी को ले जाएंगे कुछ समय के बाद में और मैं आशा करता हूं कि आपको ये सिंगिंग कंपटीशन बच्चों का तरंग कार्यक्रम में जो बच्चे आए अपनी परफॉर्मेंस हमारे बीच में गाने के माध्यम से उन्होंने अपनी टैलेंट हम सभी को दिखाया है और मैं आशा करता हूं कि आप सभी को बहुत अच्छा लग रहा होगा और जो बच्चे गाते हैं जिनकी नेचुरल आवाज़ अच्छी है वो भी हम सभी को पता चल जाता है और मैं आशा करता हूँ कि जो बच्चे की आवाज़ अच्छी है तो टीचर्स और उनके पेरेंट्स को मैं यही कहूँगा कि उनको कहीं ना कहीं एक संगीत के टीचर के साथ जरूर जोड़ के रखें ताकि उसकी आवाज़ और अच्छी हो वो रियाज़ करे और हो सकता है कि आज संगीत की दुनिया में भी गाने में म्यूज़िक में भी बहुत अच्छा अपना करियर बन सकता है नाम हो सकता है तो उसमें भी बच्चे की अगर रुचि है तो उस फील्ड में भी उसको आगे बढ़ने का मौका दें ताकि वो उसमें अपना जीवन बना सके अपना करियर बना सके ऐसी शुभ के साथ पूजा शर्मा जी है जो यहाँ के टीचर हैं बच्चों के साथ हमेशा जो एक्टिविटीज़ होती हैं सोशल एक्टिविटीज़ या सिंगिंग उसमें भाग लेती हैं और बच्चों को ट्रेन करती हैं पूजा शर्मा को सुनेंगे उनको क्या लगता है कि इस कंपटीशन के माध्यम से बच्चों के जीवन में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं जैसे आज बच्चे जो सेलेक्ट किए हमने सिक्स स्टूडेंट सर उनमें से काफ़ी में जो फर्स्ट राउंड से सेकंड से राउंड में काफ़ी इम्प्रूव आया है और आगे भी इनके साथ यदि मेहनत की जाए और ये खुद भी बच्चे मेहनत करें तो आगे अच्छी पोजीशन में बच्चे आ सकते हैं जैसे कि आपने बताया थर्ड राउंड रिक्को कम्यूनिटी में तो ये है थोड़ा पढ़ाई के साथ साथ सिंगिंग का भी होना चाहिए बच्चों के अंदर ऐसा नहीं कि पढ़ाई सब कुछ होनी चाहिए काफ़ी बच्चों की आवाज़ जो सिक्स बच्चे जो सेलेक्ट किए जैसे एलिशना यशवंत गजाला अंजुम इनकी आवाज़ में काफ़ी है थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद पूजा शर्मा जी तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना है अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे आप सुना हैं रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट सुनते रहो एम सुनते रहो धर मुडली धर कहे कचु दुख मानत ना रही मा कछु दुख मानत नाय ज्ञानी से कहिए कहा कहत कबीर लज ज्ञानी से कही कहिए कहा कहत कबीर लज अंधे आगे नाचते कला अकार जाए कबीरा कला अकार जाए मुझसे बुरा न कोई मन धागा प्रेम का मत तोड़ो चट का रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो चट का टूट से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए दही माँ जुड़े ले जाए